देवी भागवत नोम स्कंध आदि गौ सुरभि देवी का उपाख्यान नारद जी ने पूछा ब्रह्मण वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी मैं उनके जन्म का चरित्र सुनना चाहता हूँ भगवान नारायण कहते हैं नारद देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई वह गौ की अधिष्ठात्री देवी गौं की आदि गौ की जनने तथा संपूर्ण में प्रमुख थी मुने समस्त से प्रथम वृंदावन में उस का ही जन्म हुआ है अतः मैं उसका चरित्र कहता हूँ सुनो एक समय की बात है राधापति कौतुकी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोपांगनाओं से घिरे हुए पुण्य वृंदावन में गए कौतूहल वक जाने से बहाने सहसा किसी एकांत स्थान में बैठ गए और उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा हो गई उसे उन्होंने अपने वाम भाग से लीला गौ को प्रकट कर दिया। बछड़ा उस गौ के साथ था। था। उसके उसके थनों में दूध भरा बछड़े का नाम मनोरथ था उस समा गौ को सामने देखकर कर श्रीदामा ने एक नूतन पात्र में उसका दूध लू वह दूध जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला एक दूसरा अमृत ही था स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस स्वादिष्ट दूध को पिया फिर हाथ से वह माड़ गिरा गिर कर फूटा और दूध धरती पर फैल गया गिरते ही वह दूध सरोवर के रूप में परिणित हो गया उसके चारों ओर की लंबाई और चौड़ाई 100 सौ योजन थी वही यह सरोवर गोलोक में छीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है गोपिकाओं और श्री राजा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया सभी वहाँ मनोरंजन करने लगे। अमूल्य रत्नों द्वारा उस परिपूर्ण सरोवर की घाट बने थे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु धेनु गट हो गई जितनी वे गौवे थी उतनी ही गोप भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए फिर उन गौवों से बहुत सी संताने हुई जिनकी संख्या नहीं कही जा सकती यो उस सुरभि देवी से गौों की सृष्टि कही जाती है जिससे जगत व्याप्त है मुने उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी को की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ महाभाग देवी सुरभि का ध्यान स्तोत्र मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का क्रम मैं तुमसे कहता हूँ सुनो ओम नमः सुरभि देवी का यह नरक्षर मंत्र है एक लाख जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है जो रिद्धि सिद्धि मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है जो लक्ष्मी श्री रूपा श्री राधा की सहचरी गौवों के अधिष्ठात्री गौवों की आदिजन्य पवित्र रूपा भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ कलश गाय के मस्तक गौवों के बांधने के स्तंभ शालक की मूर्ति जल अथवा अग्नि में देवी सूर्भि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वाह काल में भक्तिपूर्वक पूजा होनी चाहिए जो भगवती की पूजा करेगा वह जगत में पूज्य हो जाएगा एक समय की बात है राह कल्प बीत रहा था देवी सूरभी ने दूध देना बंद कर दिया उस समय तिलोकी में दूध का अभाव हो गया था तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और उनकी स्तुति करने लगे तदनंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर देवी सूरभि की स्तुति आरंभ की इंद्र ने कहा देवी को नमस्कार है महादेवी सूरभी को बार बार नमस्कार है जगद बिके तुम गौ के आदि कारण हो तुम्हें नमस्कार है श्री राधा प्रिया को नमस्कार है देवी पद्मांसा को बार बार नमस्कार है श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है गों को उत्पन्न करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है सबके लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूपा है तथा क्षीर धन और बुद्धि प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं उन भगवती सूर्भि को बार बार नमस्कार है सुभाष भद्रा और गोप्रदा नाम से शोभा पाने वाली देवी के को बार बार नमस्कार है यति और धन प्रदान करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है पुरंद नमो दुव्य महादेव्य महा नमो नमः गीज रूपा नमस्ते जगदम्बिके नमो राधा च चा नमो नमः नमः कृष्ण प्रियाये चवाम मात्रेय नमो नमः नम कल्पृक्षस्वा परे नमो नमो नमः च नमः सुभाय चाई गोप नमो नमः इस प्रकार कर सुनते ही जगत जन्य भगवती संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक में ही प्रगट हो गई वह देवी देवराज इंद्र को परम दुल्लब दे को परम वर देकर गोलोक चली गई देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए नारद अविश्वसा दूध से परिपूर्ण हो गया दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करेगा वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है चिरकाल तक वहाँ रहकर भगवान की सेवा करता रहता है पुनः इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का पुत्र होकर वही निवास करता है